श्री संहिता, श्री वृंदावन खंड चौबीसवा अध्याय रास विहार तथा आशुरी मुनि का उपाख्यान नारद जी कहते हैं तदनंतर गोपियों के साथ यमुना तट का दृश्य देखते हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण रास विहार के लिए मनोहर वृंदावन में आए श्री हरि वरदान से वृंदावन की औषधियाँ विलीन हो गई और वे सबके सब ब्रजांगना सब होकर एक यूथ के रूप में संगठित हो में में हो गई मिथलेश्वर का समूह विचित्र कांति से सुशोभित था उन सब के साथ विहार करने लगे कदम आच्छादित कालिद्री के सुर तट पर सब और शीतल मंद सुगंध वायु चलकर उस स्थान को सुगंध पूर्ण कर रही थी वंशीवट उस सुंदर पुणीन की रमणीयता को बढ़ा रहा था रास के श्रम से थके हुए श्री कृष्ण वहीं श्री राधा के साथ आकर बैठे उस समय गोपांगनाओं के साथ साथ आकाश स्थित देवता भी वीणा ताल मृदंग मुरचंग आदि भांति भांति के वाद्य बजा रहे थे तथा जय जयकार करते हुए दिव्य फूल बरसा रहे थे गोप सुंदरियाँ श्रीहरि को आनंद प्रदान करती हुई उनके उत्तम यश गाने लगी कुछ गोपियां गोपियाँ मेघमल्लार नामक राग गाती तो अन्य गोपियां दीपक राग सुनाती थी राजन कुछ गोपियों ने क्रमशः महाल भैरव श्री राग तथा हिंदोल राग का सास स्वरों के साथ गान किया नरेश्वर उनमें से कुछ गोपियां तो अत्यंत भोली भाली थीं और कुछ मुग्धाए थी कितनी ही प्रेमपरायणा गोप सुंदरिया प्रौढ़ा नायिका की श्रेणी में आती थी उन सब के मन श्री कृष्ण में लगे थे कितने ही गोपांगनाएं जार भाव से गोविंद की सेवा करती थे कोई श्री कृष्ण के साथ गेंद खेलने लगी कोई श्रीहरि के साथ रहकर परस्पर फूलों से क्रीड़ा करने लगी कितने ही गोपांगनाएं पैरों में नूपुर धारण करके परस्पर नृत्य क्रीड़ा करती हुई नूपुर की झंकार के साथ साथ श्री कृष्ण के अधरा मृत का पान कर लेती थी कितनी ही गोपियां योगियों के लिए भी दुर्लभ श्री कृष्ण को दोनों भुजाओं से पकड़कर हँसती हुई अत्यंत निकट आ जाती और उनका गाढ़ आलिंगन करती थी इस प्रकार परम मनोहर वृंदावनाधीश्वर यजराज भगवान श्री हरि केसर का तिलक धारण किए गोपियों के साथ वृंदावन में विहार करने लगे कुछ गोपांगनाएं वंशीधर की बाँसुरी के साथ बीड़ा बजाती थी और कितनी ही मृदंग बजाती हुई भगवान के गुण गाती थी कुछ श्रीहरि के सामने खड़ी हो मधुर स्वर से खड़ताल बजाती और बहुत सी सुंदरिया माधवी लता के नीचे जंग बजाती हुई श्री कृष्ण के साथ सुस्थिर भाव से गीत गाती थी वे भूतल पर सांसारिक सुख को सर्वथा भुलाकर वहां रम रही थी कुछ गोपियाँ लता मंडपों में श्री कृष्ण के हाथ को अपने हाथ में लेकर इधर उधर घूमती हुई वृंदावन की शोभा निहारती थी किन्हीं गोपियों के हार लता जाल से उलझ जाते तब गोविंद उनके वक्षस्थल का स्पर्श करते हुए उन हारों को लता जालों से पृथक कर देते थे गोप सुंदरियों की नाशिका में जो नकबेसरे थी उनमें मोती की लड़ियाँ पिरोई गई थी उनको तथा उनकी अलका बलियों को शाम सुंदर स्वयं संभालते और धीरे धीरे सुलझा सुशोभन बनाते रहते थे माधव के चबाए हुए सुगंधयुक्त तांबुल में से आधा के खेल लेकर तत्काल गोप सुंदरियाँ भी चबाने लगती थी अहो उनका कैसा महान तप था कितनी ही गोपियाँ हंसती हुई श्याम सुंदर के कपोलों पर अपनी दो अंगुलियों से धीरे धीरे छूती और कोई हंसती हुई बलपूर्वक हल्का सा आघात कर बैठती थी कदम्ब वृक्षों के नीचे पृथक पृथक सभी गोपांगनाओं के साथ उनका क्रीड़ा विनोद चल रहा था मिथिलेश्वर कुछ गोपांगनाएँ पुरुषवेश धारण कर मुकुट और कुंडलों से मंडित हो स्वयं नायक बन जाती और श्री कृष्ण के सामने उन्हीं की तरह नृत्य करने लगती थी जिनकी मुख कांति श्रद्धा चंद्रमाओं के तरह करती थी ऐसी गोप सुंदरिया श्री राधा का वेश धारण करके श्री राधा तथा उनके प्राण वल्लभ को आनंदित करती हुई उनके यश गाती थी कुछ भृगाए स्तंभस्वेद स्वेद आदितात्विक भावों से युक्त प्रेम विवल एवं परमानंद में निमग्न हो जोगी जनों की भांति समाधिस्थ होकर भूमि पर बैठ जाती थी कोई लताओं में वृक्षों में भूतल में विभिन्न दिशाओं में तथा तो अपने आप में भी भगवान श्रीपति का दर्शन करती हुई मौन भाव धारण कर लेती थी इस प्रकार रास मंडल में सर्वेश्वर भक्त गोविंद की चरण वे सब गोप सुंदरिया पूर्ण मनोरथ हो गई महामते राजन वहां गोपियों को भगवान का जो कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ वह ज्ञानियों को भी नहीं मिलता फिर कर्मियों को तो मिल ही कैसे सकता है महामते, इस प्रकार राधा वल्लभ प्रभु श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र के रास में जो एक विचित्र घटना हुई उसे सुनो श्री कृष्ण के प्रिय भक्त एवं महातपस्वी एक मुनि थे जिनका नाम आशुरी था वे नारद नारदगिरिरी पर श्रीहरि के ध्यान में तत्पर हो तपस्या करते थे हृदय कमल में ज्योतिर्मंडल के भीतर राधा सहित मनोहर मूर्ति श्याम सुंदर श्री कृष्ण का वे चिंतन किया करते थे एक समय रात में जब मुनि ध्यान करने लगे तब श्री कृष्ण उनके ध्यान में नहीं आए उन्होंने बारंबार ध्यान लगाया किंतु सफलता नहीं मिली इससे वे महामुनि खिन्न हो गए फिर वे मुनि ध्यान से उठकर श्री कृष्ण दर्शन की लालसा थे बदरीखंड मंडित नारायणाश्रम खो गए किंतु वहाँ उन मुनीश्वर को नरनारायण के दर्शन नहीं हुए तब अत्यंत विस्मित हो वे ब्राह्मण देवता लोकालोक पर्वत पर गए किंतु वहां सहस्त्र सिर वाले अनंत देव का भी उन्हें दर्शन नहीं हुआ अब उन्होंने वहां के पार्षदों से पूछा भगवान यहां से कहां गए हैं उन्होंने उत्तर दिया हम नहीं जानते उनके इस प्रकार उत्तर देने पर उस समय मुनि के मन में बड़ा खेद हुआ फिर वे क्षीर सागर से शोभित श्वेत द्वीप में गए किंतु तो वहां भी शेष सैया पर श्रीहरी का दर्शन उन्हें नहीं, नहीं हुआ तब मुनि का चित्त और भी खिन्न हो गया उनका मुख प्रेम से पुलकित दिखाई देता था उन्होंने पार्षदों से पूछा भगवान यहाँ से कहाँ चले गए पुनः वही उत्तर मिला हम लोग नहीं जानते उनके योग कहने पर मुनि भारी चिंता में पड़ गए और सोचने लगे क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे श्रीहरि का दर्शन हो योग कहते हुए मन के समान गतिशील आश्वरी मुनि बैकुंठ धाम में गए किंतु तो वहां भी लक्ष्मी के साथ निवास करने वाले भगवान नारायण का दर्शन उन्हें नहीं हुआ नरेश्वर वहां के भक्तों में भी आशुरी मुनि ने भगवान को नहीं देखा तब वे योगेंद्र मुनीश्वर गोलोक में गए परंतु वहां के वृंदावनीय निकुंज में भी परात पर श्री पर कृष्ण का दर्शन उन्हें नहीं हुआ तब मुनि का चित्त खिन्न हो गया और वे श्री कृष्ण वीर से अत्यंत व्याकुल हो गए वहाँ उन्होंने पार्षदों से पूछा भगवान यहाँ से कहाँ गए हैं तब वहाँ रहने वाले पार्षद गोपो ने उनसे कहा वामना अवतार के ब्रह्मांड में जहाँ कभी गर्भ अवतार हुआ था वहाँ साक्षात भगवान पधारे हैं उनके योग कहने पर महामुनि आश्री वहाँ से उस ब्रह्मांड में आए श्रीहरि का दर्शन न होने से तीव्र गति से चलते हुए मुनि कैलाश पर्वत पर गए वहाँ महादेव जी श्री कृष्ण के ध्यान में तत्पर होकर बैठे थे उन्हें नमस्कार करके रात्रि में खिन्न चित्त हुए महामुनि ने पूछा आशुर्य बोले भगवान मैंने सारा ब्रह्मांड इधर उधर छान डाला भगवत दर्शन की इच्छा से वैकुंठ से लेकर गोलोक तक का चक्कर लगा आया किन्तु तो कहीं भी देवाधिदेव का दर्शन मुझे नहीं हुआ सर्वज्ञ शुरु मड़े बताइए इस समय भगवान कहाँ हैं श्री महादेव जी बोले आश्चर्य तुम धन्य हो ब्रह्म तुम श्री कृष्ण के निष्काम भक्त हो वहाँ मैं जानता हूं तुमने श्री कृष्ण दर्शन की लालता से महान क्लेश उठाया है क्षीर सागर में रहने वाले हंस मुड़ी बड़े कष्ट में पड़ गए थे उन्हें उस क्लेश से मुक्त कराने करने के लिए जो बड़ी उतावली के साथ वहां गए थे वे ही भगवान रशिक शेखर साक्षात श्री कृष्ण अभी अभी वृंदावन में आकर सखियों के साथ रासग्रीड़ा कर रहे हैं मुने आज उन देवेश्वर ने अपनी माया से छ महीने बराबर बड़ी रात बनाई है मैं उसी राथोत्सव का दर्शन करने के लिए वहां जाऊंगा तुम भी शीघ्र ही चलो जैसे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाए इस प्रकार श्री गर्ग सीता में वृंदावन खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्र संवाद में रास क्रीड़ा प्रसंग में आशुरी मुनि का उपाख्यान नामक चौबीसवां अध्याय पूरा हुआ